परता पर अक्षरा परता पर एक और श्रुति दे दिया तो जो पर मानते हो पर कौन है वाला हिरणी करके अल्पना करते सर्वे आप समी का उससे भी जो उससे भी तो जो निरुदिशा, निरुदिशा। तो पर ब्रह्म तंग अत्यंग निरो परमात्मा संपूर्ण बुद्ध अक्षर बद माया है इत शब्दों से जो कहा जाता है उससे भी वो परे है इतने शब्दों स्पष्ट कहा है सर्व विशेष रहित है इसलिए वो कैसा है वो सुख प्रशांत तो है सुप्रशांत सर्विक्षेप रहित सर्विक्षेपर निराध विक्षप कहाँ से आ गए इसीलिए ज्योति आत्मचेतन तो स्वरूप आत्मचेतन तो स्वरूप से वो सदा सदा ही प्रकाश स्वरूप समाधि निमित्त लेकिन प्रज्ञा अवगम्योध होगा समाधि निमित्त प्रज्ञा जिस प्रकार कर प्रज्ञा करे उस प्रकारों ने कहा है कि भई समाधि का निमित्त भूता जो प्रज्ञा अगर समाधि काल में विद्यमान जो प्रज्ञा प्रज्ञा मात्र से अवगम्य है अवगम्य होने से कहा गया सकृत ज्योति सकृत शब्दों से कहा जाता है समाधि कहा गया है समाधि के निमित्त से होने वाली प्रज्ञा से परमेश्वर की प्राप्ति होती है अच्छा दूसरे से समाधि समाधि समाधिय अशमिन नहीं से भी क्रवाद कर दो क्यूंकि जो है सब चीज को उसी में आप समाधान कर दो जब तक स्वरूप में नहीं जाता हुआ समाधान नहीं हो सकता तीसरे का हृदय ग्रंथिंत सर्वसंशया इसलिए सभी संशय तभी दूर होगा वास्तविक समाधान तभी मिलेगा उससे पहले तो संशय तो रहते ही रहेंगे संशयों की संशय नहीं है जितना भी विवेक करते रहे कहीं ना कहीं फिर लटकते रहे इसलिए अनुभूति के लिए प्रयास करना है सर्व संशय अपने आप निवारण हो जाएगा जैसे कह सकते संशय दूर नहीं होगा अनुभूति भी नहीं होगी नहीं ऐसी बात इसलिए श्रद्धा श्रद्धा वाले कहा गया जहाँ श्रद्धा है, है, है दुनिया मन में विचार वासनाएं जगती है और वेद को जो वासना रोकती है यथार्थ को ग्रहण करने में वो संशय होने लगता तीसरे की भय अंत में उसको भी कट मैत्री को भी कहा और उधर भी कहा हुआ मैत्री ने कहा ना हाथ तो मेरे को मोहित कर दे रहे और तो वो कहते नहीं श्रद्धा करो जो कह रहा हो यथार्थ कह रहा हो अभी तेरी खोपड़ियाली मंजा हुआ नहीं है समझ में नहीं आ रही है लेकिन यही आधार है यही शरद कुमार नारद जी को गए श्रद्धा स्व अर्जुन को भी गए थे श्रद्धा लग दे गया सर्वत्र बात इसलिए कही जाती है जब तक हम अपने वासना विशिष्ट मन के द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे तब तक ग्रहण नहीं करेंगे ग्रंथी भेदन भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होने वाला सुनते रहेंगे रखते रहेंगे और बढ़िया से बढ़िया बोलते रहेंगे और उसके लिए कुछ लोग तो चुटकुले पढ़ लेते पुस्तक के चुटकुले में भी पुस्तक खरीदते हैं। क्यों पढ़ेंगे ना और सुनाने के लिए जरूरत पड़ता है तो मसाला थोड़ा चाहिए पान मसाला चौथ पान थोड़ी खाई जाएगी उसके तो बिना जब कथा प्रवचन में रस नहीं आएगा इसलिए हम खरीद के सब याद करते हैं और प्रसंगों में सब कॉपी में लिख के रखते प्रसंग में हमुक भी दृष्टान देना है और काफी छीन लो उनके जबान बंद गुंगा हो जाएगा वो तो प्रवचन दे ही नहीं सकता चाहे हमें बड़े बड़े को देखा है चाहे तो उसकी कापी गायब कर दो फिर देखना उनको तमाशा फिर बाना बना देंगे आज पेट में दर्द है लेट तो जाएंगे कहेंगे प्रवचन ही नहीं करेगा तो कर नहीं सकता तो इसलिए कहते कि देखो ये जो ऐसा है ना का निष्ठान स्वरूप ब्रह्म ही होता है अच्छा लो इसलिए वो चले अविक्रिया अभयो विक्रिया भावा जिसलिए विक्रियाओं से क्रियाओं का भाव होने से वो अभय रुक हुआ एक तो ब्रह्मचारी का तो विद्यार्थी पूरा पढ़ा हमसे प्रश्न लोगो प्रश्नातर सुना सुनने पूछा भैया आपने क्या सुना महाराज देखो दो मोटे मोटे कॉपी भाई क्या है इसमें देखो लिखा होगा कु परिषद मंत्र का नहीं महाराज जी है मतलब की बात है क्या मतलब की बात है कभी आपने आज तक जो पूरी वेदांत के पाठ में डेढ़ हजार से ऊपर कहानियां सुनाए हैं वो सब बिशे लिखा हुआ तो उसका और कुछ नहीं मिला वेदांत मेल कहानियां मिली अभी इससे हमारी बढ़िया दुकानदारी चलेगा और एक कॉपी में अलग से पचास प्रश्न लिखा हुआ था अलग करके रखा मैंने इसे इसमें क्या है कभी ये जो पाठ पढ़ाते पढ़ा मैंने कई बार जड़ी बुटी होगी बताई थी अमुक रोग के लिए करना है, ये दवाई वो दवाई वो तो सब दवाई मैंने लिख रखा है इसे पुड़िया भी बांधा करूंगा तो भुस्सा चलेगा हमारा। मैंने ये बात तो सही है उसका लक्ष्य सारे पढ़ा का टाइम यही रहता रहा है कि वो कहानियों को लिखना और जड़ी बूटियों को लिखना दो हिसाब तो क्या पाएंगे आने? तो इसलिए कहते हैं की भाई ऐसे लोगों के लिए ब्रह्म ज्ञान नहीं है ये ब्रह्मी अः चलो अः ब्रह्म ही क्या है समारिये ब्रह्म न भरे ब्रह्म ही, है भाई, ब्रह्म ही है चले ब्रह्म अचले अथो ग्रहो न त्र नोत्सर्ग चिंता यद्य ज्ञान अजा सामता त्र ग्रह नोत्सर्ग चिंता विद्यते जिस ब्रह्म तत्व न तो ग्रहण रूप है न त्याग न न त्याग है जिसमें किसी भी प्रकार का अंतकरण से निर्मित चिंतन नाम का वस्तु भी नहीं है उस अवस्था में तथा आत्मा में स्थित आत्मसंस्तम तो मनोकृता का नियम तो संस्था के कारण ऐसी विद्वान ऐसा हो जाता है जन्म रहित स्थित है तथा आत्मसंस्तम संजाति जन्म रहित ज्ञान स्वरूप समतांगतम और समता को प्राप्त कर लेता है समझो जिस समत्व को पहले योग शब्द से आ अन्य श्रुति स्मृतियों में सुनते हो तार समत्व रूपी योग को प्राप्त कर लेता है न त्र तस्मिन तस्विन ब्रह्मणी ग्रोह मैंने ग्रहण उपाय आराम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करना यह चीज उस ब्रह्म में नहीं इंद्रियों के द्वारा उत्सर्जन हारम मैंने त्याग उत्सर्जन में या हान न ग्रहण करना है न त्याग करना है इंद्रियों से ही हम ग्रहण करते हैं विषयों को और इंद्रियों से विषयों को त्यागते भी है अतर्श ग्रहण और त्याग रहित होने ऐसी इंद्रियों का अविषय इंद्रिय ब्रह्म सिद्ध हुआ ये ही विक्रिया तद विषित होगा तथा हान उपादान जहाँ कोई प्रकार की विक्रिया हो या उस विक्रिया का विषय जो होगा वही हमेशा हमारा या उपादान त्याग और ग्रहण का विषय हुआ करता है न त द्रह्मो ही इस ब्रह्म में संभव नहीं है विक्रिया मैंने परिणाम टिप्पण कार मतलब परिणाम न स्वभाव परिणाम ही नहीं है न परिणाम के योग्य ही है दोनों ही बात नहीं यह परिणामशील भी नहीं है और परिणाम के योग्य भी नहीं दोनों ही बात नहीं अतव यह ब्रह्म कैसा है तो आगे बद समम विकार है तो अन्य भावात निरवर छा विकार क्यों नहीं है परिणाम क्यों नहीं होता क्योंकि विकार का जो कारण क्या है अन्य वो नहीं है विकार है तो भावात भाव इसे मृत्यु घट रूप विकृत हो गई क्यों कुलाल के कारण किसी वह ब्रह्म से जिन कोई दूसरा हो तो भ्रम को कर्ची चलाता वहां पर कुछ बना देता वहां पर भी लेकिन ब्रह्म सेन कोई दूसरा है नहीं तो उसे कैसे पहले इसलिए कहते हैं विकार है तो क्या है अन्य वही नहीं है यहाँ और दूसरा स्वतः विकार हो जाएगा मान लो ना कोई दूसरा करेगा तभी गया? आलू रख करके सड़ जाते हैं टमाटर करके सड़ जाए कौन उसको सड़ाया अपने आप सड़ गए? वैसे ब्रह्मे भी अपने आप बिखार हो जाएगा परिणाम हो जाएगा मान लो अरे नहीं, नहीं, नहीं निराई तो सब सावस्तु है इसलिए हो जाता है लेकिन यहाँ निरावय वही है इसलिए इसमें तो स्वतः भी परिणाम असंभव है अन्य निरूपित परिणाम नहीं स्वनिरोपित परिणाम नहीं उभ तो परिणाम अभाव है वो अत पत्र हानोपादान संभव इसलिए एक ब्रह्म में हान और उपादान दोनों ही संभव नहीं है उभयाभाव उभया भावी ब्रह्मणी हानोपादान ग्रहण त्याग न भवती चिंता यत्र विद्यत है सर्व प्रकार चिंता न संभव नहीं सब प्रकार किसी भी प्रकार की चिंता न संभव नहीं यत्र अमन कुत तत्र अनोपाद नहीं मन ही नहीं है अमनस्त अवस्था है वहाँ मन हो तो चिंता हो मन ही नहीं रहेगा तो चिंता क्या करेगा जहाँ पर अमनस्त स्थिति आ चुकी है वहाँ चिंता कैसे हो सकता है ग्रहण उपादान का त्याग कैसे हो सकता है कार्य ही नहीं हो सकती इतना ये कब होता है अनुभदा आत जब आत्मरूपी सत्य वस्तु का शास्त्र आचार्य उपदेश द्वारा अनुभूति हो जाए तब तदैव आत्मसंस्थम विषयाभावत विषय निरगया रह गया आत्मसंस्थम जैसे पहले क्या चुके दाहिया अग्निस्वस्व निष्ठ तत्ता अनुभूति भले हो जाता है लेकिन उष्णता रहता ही है अग्नि उष्णब अग्नि की उष्टता के समान होता है ज्ञानम उस प्रकार से वह ज्ञान रूपेण स्थित रहता है जाति वर्जित जन्म रचित समता परम साम्यम आपन्नम भावी परम ब्रह्म उसके साथ साम्यता प्राप्त हो गया निर्विशेष रूप यद आरोप जो इस तीसरे प्रकरण के शुरू में प्रतिज्ञा किया गया था द्वितीय कार्य का तीन दो हतो अच्छा मकार पण्यम अजाति इति जो पहले कार प्रतिज्ञा किए थे उसी को इदम तदुपत्ति शास्त्र है उत्तम शास्त्र और युक्ति से अब तक उपत्ति करते आए और अब उपसंहार करने जा रहे हैं इसे कहा अजाति समी था अजाति समय समता सदृश होता है अजाति समता गुबोधात कारपण विषय अन्य अजाति ये जो आपका क्या ये कब होता है जब आत्मा की सत्य रूपता का शास्त्र आचार उपदेश से अनुभव करेंगे तब ता ताद जो अजातित्व है या समत्व है उससे भिन्न है पौन? जो कार्पण्य का विषय है जो का है वो अन्य देव्य ज्ञान मीति शिष्य वाण्य ही ज्ञान है दोनों ही ज्ञान रूप ही होता है द्वैत भी ज्ञान रूप है द्वैत भी ज्ञान रूप है वो द्वैत है ये वन्य दिया प्रमाण है योग दक्षिण गारे अवित कृपणा है, है। प्रमाण है जो कोई भी व्यक्ति इस अक्षर तत्व को न जान करके इस लोक से है, लोग शरीर रूपी लोक से मर कर चला जाता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से कृपण है ऐसा कृपणा हाँ श्रम है सर्व कृत कृत्य इसको प्राप्त करके जो कोई व्यक्ति उसको प्राप्त करेगा वो कृतकृत हो जाता है ब्राह्मण भगवती प्राय ब्राह्मण हो जाता है ब्राह्मण में ब्रह्मस्वरूप ब्राह्मण जाति जन्मता इत्यादि को नहीं लेना है यहाँ पर ब्रह्मस्वरूप आवास्थित भगवती करता ब्रह्म स्वरूप अब करते है परमार्थ ब्रह्मस्वरूप अवस्थान फल वाला यदि यह है अद्वैत दर्शन तो क्यों सभी उसको जो है ग्रहण नहीं कर पा रहे सभी इसको क्यों नहीं इसका पीछे पड़ते हैं यदि अद्वैत दर्शन ही परमार्थ दर्शन है और यही बात तो मुक्ति प्रदाय आपने सिद्ध कर दिया हमारा किसके पास कोई विरोध नहीं ये नहीं दुनिया और युक्तियों को देखकर के सब साबित कर दिया ऐसा है अगर तो सारी दुनिया इस बात को क्यों नहीं मान दुनिया में अगर शुद्ध वेदांति को गिनोगे और जीवन में उतारे हुए लोगों को अमानित तमित जो कहा गया ध्यान योग आदि बताया गया जो उपाय और जो अभी सुन रहे हैं मान अपमानित जो गुणादित का लक्षण और जो साधन भूता है इसको अपने जीवन में ग्रहण कर चलने वालों को ढूंढ शून्य दशमलव शून्य शून्य शून्य शून्य जितना डालो उसका एक आगे लिख दो उतनी भी मुलना मुश्किल हो जाएगा छह अरब जनसंख्या करीब है इस विश्व में इस पर इस पृथ्वी पर छह अरब मनुष्यों की जनसंख्या मनुष्यों की बात कर रहे हैं धनी योनियों की बात नहीं केवल मनुष्योनी का छह अरब जनसंख्या कितने होंगे जो वास्तव में वास्तव में वेदांत साधना में लगने वाले तो सौ दो सौ मुश्किल वास्तव में जो वेदांत साधना में लगा है जीवन में वेदांत अनुभव करना चाहता है को अनुभूति करना चाहने वाले तो सौ दो सौ भी नहीं मिलना है मुश्किल है इतना संख्या का भी तो होता ही अनेक तो होते है नहीं। तत्वता ऐसा ही कहा भगवान ने कचित व्यक्तिमान तत्व प्रयोग करते हैं क्यों ऐसे है दुर् पूछता है दस सिद्धांत जवाब दे रहा है अस्पर्श योगो वही नाम दुर्दर्श सर्व योगि भी योगि नो बिभ्य अभय भय दर्शि तदे अस्पर्श योग इसको छू भी सकता योग ऐसा है अस्पर्श योग है कद स्पर्श और योग स्पर्श क्या है अविद्या संबंध विशेष विद्यमान नहीं है अत जीव और ब्रम का एकता का अनुभव कराने का नाम ही अस्पर्श योग है अर्थात वेदांत दर्शन समस्त परिषद ये जो है भी दूरदर्शन सुदूर्दर्शन नहीं बोलते अन्य सुदूर्दर्शन प्रयोग हो जाता है ना स्वयं वियोग किया ले नहीं, नहीं ये तो ऐसा बाकी सब तो सुदूर्दर्श हो सकते हैं और ये स्पर्श अगर विशुद्ध वेदांत क्या है अजातवाच्य जातवाद वेदांत इस जानने वाले बहुत मिल जाएंगे अजातवाद वेदांत पचना बड़ा कठिन का पहला ही नहीं हुआ कुछ भी जगत ही पहला नहीं हुआ ये बात कितना जल्दी हजम नहीं होगा भगवान तो राम जैसे के साथ योग वासिष्ट में आप देखते है वार्तालाप होता है बार बार अजन्म को ही बता रहे हैं। बार बार राम का तय कैसा होगा जान करके उन्होंने दिखाया है आम आदमी के लिए आम मुक्स आम सारे के लिए ग्रस्ती छोड़ो अन्यों को छोड़ो को छोड़ो जो साधक को सब योगी भी योगियों के द्वारा भी यह असंभव ही है इसका दर्शन इसका अनुभूति अतएव दुर्दर्शा बोध दिया धुख ना आयास प्रयोजक श्रवणाधी न दृश्य दुर्दर्शा आयास बहुत है प्रयास करना पड़ता है कई वर्ष लगाने पड़ जाते हैं गुरुजनों के यहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं नहीं श्रवण मणन निध्यासन करना पड़ता है तब जाकर के धीरे धीरे धीरे इसलिए दुर्दर्श योगी भी सर्वयोगी निषं कर्मयोग कर रहे हैं अतय सात भक्ति उपासना भी कर रहे हैं उन तो प्रकार के योगियों के द्वारा जो है ये दुर्दर्श है क्योंकि तो योगी नो भिप्य इस अवय पद से भी भय कोई ही खाता बच्चों के जैसे अभय पर से भय खाने वाले होते ही है बच्चों को देखो आ अकेले बच्चे को घर में छोड़ दीजिए वो चिल्लाना चालू कर देगा कमरा में बंद कर दो चिल्लाना चालू कर देंगे जब भी अभय है वहा ना कोई उसको मारेगा ना पीटेगा कोई है नहीं कमरा में अकेला ऑलमोस्ट तो पड़ा रहो नहीं उसको अकेला पन भय हो जाता अम्मा आप सब चाहिए सब रहते हैं तो उसका निर्भय होता है उल्टा काम है जब जो पीटते भी हैं सब कुछ करते हैं हुआ तो भाई भय तेरी खोपड़ी उल्टी चलती है जब भय में अभय को देख रहा है अभय में भय को देख रहा है इसे कहते योगीनोपी अस्मार्त्य थी इस अस्पर्श योग से इस अभय पद से तो भय को देखने वाले योगी हैं जो उन लोगों के लिए इसे कहा जाता है इस अस्पर्श योग से वे भयभीत हो जाते है यद्यम परमार तत्व बिल्कुल स्पष्ट हो गया यह ऐसा है पक्का कर दिया गया परमार्थ तत्व की तैसा परमार्था घोषणा हो गया उसको जो उपत्ति युक्ति शास्त्र से बिल्कुल सिद्ध कर दिया गया इधमे परमार्थ तत्व यद्यपि उथापि तस्मिन के चिन मुहती उसमें जो है कुछ लोग यहाँ केचित कच्चित मुह्य नहीं कर रहे ये बोचन मोहित होने वाले बहुत होते केचिन मुह्यंती क्यों इतिहास जवाद स्पर्श योग नाम सर्व संबंध आख्या स्पर्श स्पर्श क्या है सब प्रकार का संबंध का नाम ही स्पर्श है उससे वर्जित्व उससे रहित होने से वर्जित उन सभी का वर्जकत्व समझो वर्जितत्व क्या दिया इन सब सबका वर्जक यही हो इसलिए इसका नाम स्पर्श हो संबंधों को तोड़ने वाला है संघ को तोड़ने वाला है ये अतएव इसको वर्जक कहना चाहिए वर्जित है ये कहना उचित नहीं बनता है टिप्पण कार्य उसको जो है वर्जित कार्पर्शो नाम वही स्मरिये प्रसिद्ध कहा ऐसे को स्मरण करते है लोग कहा देखते हैं, हैं इसको उपनिषदों में देखा गया वही प्रसिद्ध दुर्दर्शा सर्व योगी भी दुख के दृश्य थे वह आयास के बाद ही इसकी अनुभूति होती है किन द्वारा सर्वि योगी भी समस्त योगियों के द्वारा वेदांत विहित विज्ञान रहित ही सर्वयोगी भी यहाँ पर योगी से लेना उन समस्त कर्मी और उपास कार्यो को जो की वेदांत विहित चिंतन नहीं है जिसके पास वेदांत विहित विज्ञान से जो रहित है वेदांत विज्ञान सुनिश्चित आर्था हो अलग है और है वहाँ ये दुर्दर्शा है ये सब इसलिए उनसे अलग कर दिया वो तो सुनिश्चित वाले हो जाए जो वेदांत विज्ञान को पकड़ ले उसको निश्चय हो जाएगा और जो वेदांत विज्ञान को पकड़े हुए नहीं चल रहा है उनकी बात यहाँ पर कहा जाता है सर्वयोगी भी शब्दों से आत्मसत्या है आत्मा की जो पारमार्थिकता है वो भी शास्त्र और आचार उपदेश पूर्वक अनुभूति करना बहुत ही आयासभ्य है ये इसका तात्पर्य है यही अलभ्य है ये तात्पर्य नहीं है सबको लाभ हो सकता है आगे इसलिए कहते को अनुभव हो जाएगा पकड़े तो सही वो वेदांत विज्ञान को वेदांत विज्ञान रूपी नौका एक विज्ञान नौका पुस्तक की है लिखा हुआ है। वेदांत विज्ञान रूपी नौका पर जो चढ़ गया वो तो पार हो जाएगा योगी लोग विभ्य ही अस्मार्थ क्यूँकी जो है योगी लोग जिससे भयकार किससे सर्व भय वर्जता त्यपी सर्व भय से रहित अभय रूप आत्मा से भी आत्मनाश रूपम इमशरूपा इस योग को अनुभव कर वो तो समझते तो है? हम ही नष्ट हो जाएंगे है न काव्युम नाम जगत अहंकार नष्ट होता है लेकिन मूर्खता क्या समझते आत्मा नाश होता है अहंकार नाश को आत्मा का ही नाश मानकर भयभीत हो जाते जबकि आत्मा अविनाश ये विवेक नहीं कर पाते सर्व भय वर्जिता तपि आत्मनाश रूपम इम योगम मनमाना भय गुर इस योग का ऐसा मानते हुए सब भयभीत तो होते हैं अभय अस्मिन भय दर्शनो स्पष्ट कर दिया अभय रूपा इस पद में भी भय को देखने वाले हैं लोग भय निमित्त निमित्तात्तनाश दर्शन शीला, भय का निमित्त क्या है स्वयं का नाश तारस स्वयं के नाश रूपी वस्तु का अनुभव करता हुआ और करने के स्वभाव वाले ही हैं वो लोग और अविवे ना वो अभिवेकी है जो की भाई में भी भय को देखने वाले हैं, और अपने ही नाश की संभावना को सोचते हैं वो जी अविराशी का नाश की संभावना सोचते हुए इससे भयभीत तो होकर इसे अलग हो जाते और कहते हैं इसी में ठीक है भाई हम तो दासी रहेंगे हम स्वामी नहीं बनेंगे तो दासी ठीक है आरते उतारेंगे ये वो करते रहेंगे बस वही जंजट में रहेंगे द्वैत में पड़े रहना ठीक है हमारे द्वैत में ही रहना पसंद करते हैं अद्वैत में जाना ही नहीं और वही दूसरा ऐसा पुनर ब्रह्म स्वरूप कल्पित्व जिन लोगों के लिए ब्रह्म स्वरूप से भिन्न समस्त जगत समस्त द्वैत समस्त भय समस्त समुद्रों का संसार रज स्वरूप के समान कल्पित हुआ करता है उनके लिए क्या है मनसो निग्रह आयत्तम अवयम सर्वयोगी नाम कक्षया प्रबोधा शांति मनसौ निग्रह आयत्तम और जिन लोगों जिन योगियों के द्वारा आया भी सर्व योगी नाम वहाँ सर्व योगी भी कह रहे भी सर्वयोगी नाम क्या दिया तेजरे बोल लो समस्त द्वरिती और यो, जो योगी है उन्हें बोलेना यहाँ पर वे ही द्वरित होगी जब मन को निग्रह कर देते हैं, तब तो वो अभय को प्राप्त करते सर्वयोगी नाम मन सो निग्रह आयत्तम मन का निग्रह करने से प्राप्त हो जाता है क्या अभय नंबर एक नंबर दो दुख क्षय जो कहे मानते ताप इस क्षय हो जाता है प्रबोध अक्षा वो अब तक जो माने आत्मा का नाश अब उनको ज्ञान हो जाएगा नहीं आत्मा विनाश है और अक्षया शांति रे वजा अक्षय शांति में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ये चार चीज उनको एक साथ अनुभव हो जाएगा समस्त रूपी योगियों को द्वैत निष्ठा रखने वाले जो योगी लोग थे वही योगी यदि द्वैत निष्ठा रखते हुए धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यास करते करते क्या किया उन्होंने मन को निग्रह कर दिया तो उनको हो जाएगा एक पहले द्वैत दर्शन के मूर्धन्य विद्वानों में से जब जितने भी वहाँ उड़ुपी के कृष्ण मठ जो द्वित है ना मध्वाचार्य सम्प्रदाय का घर है वो कर्नाटक आठ मठ अष्ट मठ इन सब के गुरु समझो तो अब नहीं रह गए शरीर छोट गया करीब तीन चार साल पहले पहले मारो मठ मत के मठाजी थे बहुत ही अच्छे विद्वान थे सबको उन्होंने द्वित पढ़ाया उनके चले समझो करीब करीब सभी गद्दियों में पढ़े जितने संप्रदाय की गद्दी है साठों गद्यों के ऊपर और एक दो पीठ भी हैं सब पर एक दस उड़े चेल उनके चेलों के चेल भी बैठ रहे हैं ऐसे थे कुछ बट हुई थोड़ा एक बार ऐसे ही बातचीत हो रही थी कुछ अद्वैत के साथ तो वो स्पष्ट बात करते करते तो उन्होंने वो शास्त्रार्थ नहीं था वो ऐसे ही प्रेम से मिलने के लिए लोग गए थे तो बात सुन रही थी उन्होंने तो साफ कहा तो सच्चा है तो अद्वैत लेकिन अब जिस संप्रदाय में हूँ इसलिए संप्रदाय के अनुरूप मुझे व्यवहार करना है शिक्षा तो मैं द्वैत ही दूंगा मरण इतिहास जो अभ्यास करोगे वो तो का मैं करता हूँ वो हमारे अपने पास उसे कोई रोक नहीं सकता है तो मुझसे पूछा गया आप निश्चित कैसा मैंने इन्हीं के तो द्वैतों में द्वैतियों के हमारे पूर्वाचार्यों के जो तर्क है इस तर्क जाल पर चिंतन करता हूँ तो तर्क जाल टिकता कहते हैं इसलिए हमको अद्वैत बहुत प्रिय ग्रंथ उसको मैं छिपा के रखा हूँ छात्रों को ही दिखा हमारे पास छिपा है हम तो अकेले जब बैठते हैं तो उसको पढ़ते हैं। चिंतन करते हैं। द्वैती भी यदि दुराग्रह छोड़ के चिंतन करना चालू करते चाहे कोई भी संप्रदाय वाला हो भी अंत में आएगा अपने स्वरूप में कहा जाएगा वो जाएगा कहाँ स्व को छोड़कर कहाँ उसको विश्राम मिलेगा स्व से बाहर कहीं विश्राम करने की चाहेगा तो वही भाई दिखेगा वही दुख होगा वही संसार है अत्यव कोई भी संप्रदाय वाला हो ये दुराग्रह छोड़ रहे थोड़ा अपने समुदाय का अभिमान को त्याग करके चिंतन करने लग जाए तो स्व में पहुंच जाएगा जो स्व में पहुंच गया तो अद्वैत को माने देगा अवगे स्वरूप अद्वैत है नहीं वहाँ इस नाम से उन्हीं को लेना है जो द्वैजी लोग है वे भी जिस दिन मन को निगर कर जाएंगे उसी दिन उनको भी जन अभ प्राप्ति हो जाएगा दुख क्षय होगा प्रबोध हो यथार्थता और अक्षय शांति की प्राप्ति होगी लेकिन ये जो दुराग्रह है वही ही आपके फंसा देता है आदमी अपने अंदर एक अभिमान लेके बैठे हुए हैं हम ब्राह्मण हैं, हम हैं, हम वैश्य हम शूद्र शूद्रे वर्णाभिमान कहीं तो आश्रम आभिमान और वर्णाश्रम दोनों चाह नहीं है वहां तो जो है अपने संप्रदाय का अभिमान कुछ न कुछ अभिमान फंसा पड़ा अब अभिमान ही उस अभय पदानुभूति में बा अभिमान को त्याग देगा तो फिर देर नहीं लगता अनुभूति करने यही कठिन है जब तक शरीर है और शरीर में मन चल रहा है तब तक ये शरीर को ब्राह्मण मानते रहिए तो शरीर ब्राह्मण कैसे होगा वो तो मुर्दा हो जाए तो कोई छूने भी नहीं चाहेगा। जो लोग आप ब्राह्मण है गुमरे फिर रहे हैं आप आरती तिलक पूजा पाठ करते हैं वही कदर मर गया छो मत छोम लाना पड़ेगा तिलक लगा रहे थे आरती उतार रहे थे और छूने के बाद न आएंगे कहेंगे आप पवित्रे तो शरीर उसका ब्राह्मण नहीं शरीर तो ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण है कौन ब्राह्मण नहीं हो सकता शरीर में नहीं सकता ऐसा केवल अपनी खोपड़ी खराब कुछ नहीं है अपने खोपड़ी के अंदर भगा पड़ा है ये अपने खोपड़ी में कर हैं। हम ब्राह्मण हम हम हम बैठा होगा और है ही विचार करके देखिए किसको आप ब्राह्मण शरीर जन्म लिया उसके अंदर पर आप ब्राह्मण मान लिये अमुक घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण हो गया अमुक घर में जन्म लिया तो छत्र अमुक जाति का सिंह टाइटल लिख दिया उसने उसका छत्रिय हो गया नामों के आधार पर शरीर के जन्मों के आधार पर कैसे निर्णय करते वेचन करके देखते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने स्वस्व रूप में जाना ही पड़ेगा इसे इनका कहते हैं है। आजाद पाद और विधान दृष्टिया कह रहा हूँ लोक व्यवहार के ठीक है वो तो जन्म से ब्राह्मण मानना है व्यवहार सब होना है ब्राह्मण क्षेत्र में शुद्ध के बना समाज और संसार का व्यवहार नहीं चलेगा आचार्य शंकर ने भी कहा था भंगी भंग आए थे चांडाल के रूप में शंकर भगवान आए थे साथ साथ बनारस में के देखो अरे अचूत कहा से आ गया जो कि इतने अद्वैत वेदांत किए हैं इन व्यवहार में व्यवहार तो व्यवहार है कोई उन्होंने मनीषा पंचक को रक्षा दिया जब उसने कहा किससे किसको तुम दूर करना चाह रहे हो आत्मा को आत्मा से दूर कर रहे हो गया किस शरीर से शरीर को इस शरीर से शरीर को दूर करना चाहते हुए मूर्खता है ये भी अज्ञान है शरीर मिथ्या है, एक मिथ्या वस्तु दूसरे मिथ्या वस्तु से आस्पृष कैसा हो लगता है दो आत्मा किसको है किसकोसरा कौन दूर रहेगा दूसरा आत्मा आएंगे तुम्हारा दूर होने वाला तब प्रणाम किया भाई तब जब परम ज्ञानी और फिर वही पंचक बल के उससे स्तुति किया तो ये होता है ना कि भाई ज्ञान के ऊपर सब स्थिति में सब एक है दोस्थी तो नहीं पहुंचे व्यवहार काल में आप भले की लेकिन व्यवहार के लिए लोक संग्रह में वापसी आपका व्यवहार करना है कर दिखाया है नाराज जी जो जब भागवत में आता है नाराज जी ने जाहस्थी कैसे चलाता होगा इतने हजारों पत्नी हैं एक आदमी तो नित्य कर्म कैसे करता पा होगा नित्य करना पड़ेगा गृहस्थी है ना अव कैसे करेगा एक पत्नी के साथ करगा दूसरे पत्नी न करने का दोष लग जाएगा क्या तो रखे इतना हजारों पत्नी फिर बड़ा मुश्किल है दूसरे सोचा ये तो जरूर जो है भ्रष्ट ग्रस्त है ये नहीं कर सकता है वो घूम ले तो, तो देखे। देखा भाई हर घर में अग्निहोत्र हो रहा, हर में सब रहा। हर में है तो हजारों कृष्ण हो गया है और सारा कर्मगान हो रहा है। सब कुछ नित्य कर्म कांड कर है, आया है ना। तो वो क्यों कर है? दे रहे हैं भी एक तरफ गीता को उपदेश दे कुछ नहीं है। है। सब मिथ्या है सब तो कर्म कांड कर रहे व्यवहारिक धरातल पर जो कुछ भी प्रार्थ कर्मान जिस वर्ण आश्रम का अभिमान है मिथ्याभिमान है उसके मिथ्या व्यवहार करो वर्णाश्रमानुसार मिथ्या व्यवहार लोक संग्रह के लिए करना ही पड़ेगा यानी ये ब्रह्मज्ञानी हो गया तो कभी लाल पहन लो, कभी काला, कभी पीला कभी सफेद, कभी कुछ, कभी नंगा घूमो कभी साड़ी पहन लो कभी पैंट पहन पें लो ऐसे चलेगा सन्यासर ब्रह्म ज्ञानी हो गया तो हैं? लोग मानेंगे क्या बात को ऐसा नहीं होता तो लोक संग्रह के दृष्टिकोण से प्रार कर्मानुसार निमित कोई भी निमित्त अपनी मर्जी निमित्त को अपने आप ढूंढ लो लेकिन वह अनियमित के आधार पर आपको वर्णा शर्मा न सकल व्यवहार यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा दिखा। भले ही वो अपने अध्यय स्वरूप निष्ठा होता है इसलिए आप कहते हैं मन का निकल मूल कारण है नजत कल जिनके लिए यह ब्रह्म स्वरूप से भिन्न जगत रज स्वरूप के समान कल्पित ही माना जाता है ऐसे मानकर के मन इंद्रिया चाह न परमार्थ विदे मन इंद्रिया आदि वास्तव है नहीं तेम ब्रह्म स्वरूपाणाम ऐसे भ्रमश रूप अनुभूति करने वाले उन समयोगियों को अब मोक्षा क्या चक्ष शांति स्वभाव जिसको पहले कहा चुका तू नहीं नान्य साधन आयता जिसको हमने पहले नोपचार कवचन इन शब्दों से हमने पहले कह दिया है उसकी प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं होता इसलिए मन दृष्टि वालों के लिए मनोनिरोध के अधीन आत् दर्शन का कथन किया गया है मनोदृष्टि वालों के लिए मनोनिरोध के अधीन है मध्यम दृष्टि वालों के लिए मनोनिरोध की जरूरत ही नहीं है मनोनिरोध ही उनका उनके साथ साथ श्रवण उत्तम अधिकारी के तो कुछ भी जरूरत और गुरुमुख से सुना हम ब्रह्म से बात खत्म और ज्यादा दस प्रतिशत पढ़ने के एक प्रतिशत पढ़ने की जरूरत नहीं उत्तम अधिकारी उत्तम ब्राह्मी मध्यमा ध्यानगा कहा है न इसलिए वर्णन किया गया इसलिए कहते हैं कि जब मनोनिरोध मनोनिरोपष्ट करे उत्तम दृष्टि नाम अद्वैत दर्शन अद्वित दृष्टि फल च मनोनिरोधम उगवा उत्तम दृष्टि वालों के जो अद्वित दर्शन है अद्वित दृष्टि का फल है वो कह चुके हैं मनोनिरो निष्कर्ष जो है मनोनिरोध होता है ये बात कह दिया गया अब मंद दृष्टि न मनोनिरोधाधीन आत्मदर्शन उपन्यासीदी अब मंदु दृष्टि वालों के लिए मनोनिरो मनोनिरोधाधीन आत्म दर्शन को उपन्यास करने के लिए यह कार्य का आरंभ हुआ है मनुसो निग्रह आयतम निग्र आयत इत्यादि एक तो अन्य योगी जो उत्तम दृष्टि वाले हैं उनसे भिन्न जो अन्य है योगिना अन्य योगिना अन्य, अन्य, अन्य कर्मानुष्ठीन यह सकाम कर्म नहीं निष्काम कर्म ही लेना रहित स्वर्ण ब्रह्म उपासना सहित कर्म के कर्म कर्मांत उपासना भी हो लेकिन उपासना ही सब उपासना भी तो उपरेक्र्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष कर्म सापेक्ष में अवबद्ध और कर्मांग कर्मांगार्ध उपासना है छात्र से विचार किया जाएगा इन चीजों का ये तो, तो अन्य योगिनो मार्गगा मार्ग का उपासना मार्ग मार्गानुवर्ति स्पष्ट कर देते हैं वेद में उपदिष्ट उपासना मार्ग को अनुवर्तन करने वाले लोग हैं मार्ग ग हीन मध्यम दृष्टि हो पहले विचार हो चुका न हीन मध्यमोत्तमा आया था न पहले आश्रमा तीन प्रकार का आश्रम के वरन्ण के वरन्ण किया था तो उनमें से हीन और मध्यम दो को यहाँ लिया जाए दृष्टि उनको मनो अन्य आत्मव्यतिरिक्तम आत्म संबंधी पश्चिं वह मन को क्या मानते है अभिन्न है आत्मा से भिन्न है और आत्म संबंधी है ये मनो ऐसे मानने वाले लोग मन को कल्पित नहीं मानते मन और इंद्रियों को मिथ्या नहीं मानते किंतु आत्मा से भिन्न मन है और मन तो संबंध करके ज्ञान को भया करता है ऐसा मन के शाम मोक्ष फलम उनको भी मोक्ष फल मिलेगा माना इत्या से, इस कार्य ऐसी ऐसे लोगों को भी मोक्ष फल प्राप्ति का कथन करने जा आत्मसत्या बोध रहित इसे लोग कैसे ही है आत्मसत्या बोध रहित है वेदांत विज्ञान रहित लोग हैं, द्वैत में निष्ठा बनी हुई है आत्मा को भिन्न मान के सत्य मान के चलने वाले लोग हैं, ऐसे जो लोग उनका भी मनसो सौ निग्र आयतम अभयम सर्वेशम ऐसे समस्त योगी कर्मियों उपासकों को भी निश्चित रूप से जिस दिन मन का निग्रह हो जाएगा उस दिन उस निग्रह से ही वे प्राप्त कर लेंगे इस अभय पद को किंच नहीं केवल अभय को प्राप्त करते है ऐसी बात नहीं है दुख का क्षय समस्त प्रकार के दुखों का भी को चाहे वो इक्कीस मानते हो चाहे तीन मानते हो चाहे जितना भी मानते तो तो तो दर्शन में सारे ना वो तो समस्त प्रकार के दुख का नाश हो जाएगा नहीं आत्मसमी मन से प्रचलित है दुख क्षय अभिवेक त्मसंबंधी मनसी मन सी प्रचलित है आत्म संबंधी होकर के मन के प्रचलित होने पर मन का प्रचलित होने का मतलब क्या विक्षिप्त हो जाने पर दुख क्षय अवेक नाम दुख का क्षय अवेकियों को कभी नहीं हो सकता जब तक तो मन की विक्षिप्त अवस्था है चाहे किसी भी दर्शन वाला हो उसको सर्व दुखा भाव नहीं हो सकता है जो आत्मा ऐसी भिन्न मन को मान रहा है और आत्मा भिन्न होता आत्मा में उसके साथ संबंध करते हुए ज्ञान मानता है ऐसे व्यक्ति को कभी भी सर्वो प्राप्त नहीं हो सकता जब तक वह मन में विक्षेप पूर्वक सकल व्यवहार करते रहेगा और जिस क्षण मन को तो निग्रह कर लेगा उस पर नहीं के प्राप्त होता है और सर्वो होता है किंचा आत्म मनोनिग्रह आयत आत्मानुभूति भी मन का निग्रह से ही प्राप्त होने वाला वस्तु है अक्षया विमोक्ष क्या शांति कैसा मनोनिग्रह निग्रह आयत उनके लिए मोक्ष नामक जो अक्षय शांति है ना वह भी मन का निग्रह करने से प्राप्त हो सकता है तो जब कृत्य मन का निग्रह करना तो बहुत कठिन है ये कैसा होगा कृत्य तो कठिन क्या है संकल्प के ऊपर निर्भर है आप चाहो तो कोई कठिन कोई भी कार्य मनुष्य के लिए कठिन नहीं और असम्भव ही नहीं कोई निकाली नहीं वो संकल्प करें दृढ़ निश्चय के साथ उस कार्य को करने के लिए तत्परता के साथ लग जाए उसके लिए असंभव कुछ नहीं दृष्टान बहुत सुंदर देंगे तो कहला रहे कुछ से कौध धेरियत कुशा ग्रेणी कबिन्धुना मनसो निग्रह तद भवेद परिखेद अपरिखेद बिना खेद का अभी खेद आ गया तो गड़बड़ा गया क्षण के लिए मन में अगर इतने साल से कर रहा हूँ कुछ नहीं हुआ तो गया हो छुट्टी सारी साधना हो को खेल के बिना करना है दृष्टांड को बहुत सुंदर दे रहे हैं टिटिप का दृष्टांधे एक छोटी सी पक्षी होती टिक -टिक बोलते टिक उस पक्षी ने समुद्र किनारे अंडे रख दिया था पत्थर के आदमी रख दिया आज समुद्र में हुआ गया ज्वाराट उठा तो ज्वाराट उठ चलता है तो आधे किलोमीटर अंदर आ जाता है समुद्र और सारे अंडे भंडे लेके चला गया समुद्र दे को बड़ा गुस्सा आया दुख भी हुआ मेरे सब अंडे को नाश कर दिया लेकर चुरा करके बदमाश इसको जो है पट पड़ा है। इसको सुखा के मैं अपने अंडों को निकाल लूंगा उसने कसम खाई और जो है ये अपने चोट से एक एक बूंद बूंदा समुद्र को ले जाऊ फेंक दे बाहर ऐसे निकाल फेंका बाहर ये निश्चय के घर मैं समुद्र को सुखा कर छोड़ूंगा नहीं कितना करेगा कितना बूंद निकालेगा जितना निकाले उसे ज्यादा गंगा जी वो पहुंचा देती है बस पट, पट से समुद्र भरते जाता है खाली कहाँ हो रहा है आए लेकिन दृढ़ निश्चय था तो करने लगी लगी लगी लगी नारदी को बड़ी देखे पड़ा भाई मानना पड़े इतना दृढ़ निश्चय भिगा वहा देख भी रही है चिट्ठी और डालते ही वो बालू में गया और सुख गया समुद्र में टिकी नहीं रहा फेका कटोरी भी भर जाए तभी मान लो कि मैं सफल हो रहा है मेरा कुछ दिखता ही नहीं हो वो तो कहाँ बालू में डाल रही ले नहीं बाल मिट होना होगा बाल मिटालो टिक बूंदी सो रुपये चला गया और...